नेहा का का सवाल सवाल है है इंदौर से जिसे हम ट्राई कर रहे हैं करने मेरा ये है कि मुझे हूँ या फिर मैं लड़की कुछ करना चाहती हूँ तो भाई मैं किसी और बंधन में बनते हुए या फिर तेरी शादी करूँ क्या मेरे सुनने से शादी करना रह जाए एक मात्र उत्तरी का या जीवन यापन करने का मैं जैसे कि मैं ट्वेल्थ के बाद से जॉब कर रही हूँ तो मैं अपने पैरों पर हूँ तो मुझे ये कहा जाता है शादी तो करनी है शादी करनी है हो तो जाएगी लेकिन मैं उस हिसाब से मुझे एकदम मॉडिफाइड क्यों किए जा रहा है मैं जैसी हूँ मैं किसी और को उस तरीके ऐसी अपनाना चाह रही जैसा वो है तो कोई और मुझे उस तरीके ऐसी नहीं अपना सकता जिस तरीके ऐसी मैं हूँ मॉडिफाइड क्यों तो मेरा क्या बचेगा मेरा अंदर यानी कि मैं तो, मैं तो ना मैं तो खुद ही सीमी ठीक है तो आपके जवाब आपको अभी सेशन चालू हाँ नेहा जी नमस्कार बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका और ये प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो इसमें कोई व्यवहारिक दिक्कतें हैं वहाँ से आप शुरू कर लेकिन इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा भीतर में जाना पड़ेगा और गहरे में जाना पड़ेगा कि मानव है और मानव मानव में कोई भेद नहीं है मानव के शरीर दो प्रकार से हैं स्त्री और पुरुष और आपको बार बार ये ध्यान में आ ही रहा है कि मैं स्त्री के रूप में नहीं हूँ मैं एक मानव हूँ है ना और पूरी परम्परा हमको अभी तक स्त्री और पुरुष के रूप में देखती है जबकि शरीर जबकि शरीर देखेंगे तो स्त्री और पुरुष के रूप में ही है तो वो भी एक वास्तविकता है लेकिन वो वास्तविकता पूरे मानव को परिभाषित नहीं करती है इसीलिए आपके अंदर ये प्रश्न बनता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ क्या हो रहा है और मेरे को यदि सिर्फ स्त्री माना जाता है तो आप सहमत नहीं हैं इससे हम आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाते हैं कि और थोड़ा आगे देखना पड़ेगा हम ये करें नहीं करें वो हमारे पर दबाव हो करना एक जिस प्रकार से दबाव है नहीं करना भी उस प्रकार का दबाव ही है कब तक ये दबाव रहता है है ना हम ये करें ये एक दबाव है और हम ये ना करें ये भी एक दबाव है आपको कोई कहे ये करिए तो आपके ऊपर दबाव है आप बोले हमको ये नहीं करना ये भी एक दबाव है तो इन दबावों से मुक्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते है? ये सोचना पड़ेगा तो कहाँ से हो सकते हैं क्या उसका उत्तर होगा और उत्तर का आधार क्या होगा कौन इसका उत्तर देगा है ना तो आप इसका उत्तर देंगे थोड़ा हम तो आपको सहयोग कर सकते हैं ध्यान दिला सकते हैं कि आप एक, एक मानव हैं तो जब तक आप मानव हैं जैसा अभी जो पहले प्रश्न का हमने उत्तर किया कि आप क्यों हैं जब तक उससे आप अवगत नहीं होते हैं और उस उत्तर के साथ आप जीते नहीं हैं तो आप सिर्फ सिर्फ विरोध करके जीते हैं आप स्त्री होकर स्त्री होने का विरोध करते हैं पुरुष होकर पुरुष होने का विरोध करते हैं बच्चे होकर बच्चे होने का विरोध करते हैं अमीर होकर अमीरी का विरोध करते हैं गरीब होकर गरीबी का विरोध करते हैं विरोधात्मकता वह आती ही है क्योंकि हमारे अंदर तृप्ति नहीं है तो विरोध आते ही है लेकिन इतना ही कह रहे हैं कि विरोध कोई समस्या का हल नहीं है तब क्या चीज़ निकल के आती है तब ये निकल के आती है कि एक माना होने के नाते क्या मतलब होता है एक माना होने का मतलब आपके अंदर जो सोचने विचारने की ताकत है उसका क्या करें है ना एक आप परिवार में पैदा होते हैं तो परिवार में आपका रोल क्या है आप समाज में हैं तो समाज में आपका रोल क्या है प्रकृति में अस्तित्व में आप हैं तो क्या रोल है तो मानव का एक एक समग्र रोल है एक निश्चित आचरण है जब तक आप इसका अध्ययन नहीं कर लेती हैं, तब तक इस प्रश्न का बहुत ठीक से उत्तर होता नहीं है तो मानव को किस प्रकार देखा गया है? जैसे अभी बताया कि आप मानव में फिर से दोहरा देते हैं सोचने की ताकत है ये सोचने की ताकत जो है अभी इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है तो सोचने की ताकत है ना अगर इस कोई धरती पर यदि कोई सबसे बड़ी ताकत है वह है मानव में सोचने की ताकत और सर्वाधिक दुरुपयोग यदि हम किसका कर रहे हैं तो वो है हमारी इस कल्पनाशीलता का सोचने की ताकत का तो ये क्यों है भाई प्रश्न वहां से शुरू होता है यदि हम क्यों का उत्तर चाहते हैं तो ये पूरे अस्तित्व को समझने के लिए है और अस्तित्व को समझने से आपको क्या उपलब्धि या इस कल्पनाशीलता में क्या उपलब्धि हो गया अस्तित्व को समझने के लिए ताकत है यदि आप इसको लगाते हो सच्चाई को समझने के लिए तो आपकी कल्पनाशीलता तृप्त होती है आप में समाधान होता है तो आप समाधान के लिए हैं कल्पनाशीलता अस्तित्व को समझने के लिए हैं पुनः आगे बढ़ाएंगे तो परिवार में संबंध हैं माता पिता भाई बहन संबंध हर आग, हर एक आदमी इन संबंधों में जीता है रहता ही है जीना नहीं आता तब भी रहता ही है तो ये भी नहीं है कि शादी करना अनिवार्य है इसको बिल्कुल नहीं करें शादी की भी जा सकती है आवश्यकता के आधार पर शादी की जा सकती है आवश्यकता का निर्धारण अभी कहाँ करते हैं अभी केवल आवश्यकता का के निर्धारण हम अभी कर रहे हैं व्यक्तिगत विधि से है ना हमारी रुचि आरुचि में कर रहे हैं जबकि शादी सामाजिक कार्यक्रम है यह व्यक्तिगत कार्यक्रम ही नहीं है और तो और यह पारिवारिक कार्यक्रम भी नहीं है परिवार इसमें यदि दबाव बनाता है तो आपको स्वीकार नहीं होता है बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है और आप दबाव बनाते नहीं करनी है तो परिवार पर दबाव बनता है तो क्योंकि व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है तो शादी एक सामाजिक कार्यक्रम है तो व्यक्तिगत मानसिकता और पारिवारिक मानसिकता से इसको आगे ले जाना पड़ेगा शादी एक समाज में व्यवस्था के अर्थ में कार्यक्रम है समाज की आवश्यकता से शादी है आपकी आवश्यकता से नहीं है और आप में यदि समझदारी आ गई तो समाज की आवश्यकता को पूरा करने की योग्यता आप में आ जाए तो शादी किया जाए यदि हमारे में समाज के समाज को हम समझे नहीं हैं समाज अभी कहाँ समाज है अभी तो जो समाज है वो समाज नहीं समुदाय है वो तो भीड़ है तो यदि अभी समाज ही नहीं है तो कहाँ उसमें विवाह की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचाना गया है समझा गया है तो कुल मिला के बात ही निकल के आएगी कि अगर इस मुद्दे पर भी देखेंगे तो अभी हमको अब फिर से ठीक से समझना पड़ेगा कि मानव होने का मतलब क्या और ये समाज होने का मतलब क्या और विवाह होने का मतलब क्या है इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोग समझा पाते हैं इसके कई तरह के शिविर होते हैं उसमें आप आइए बैठिए समझिए यहाँ आपको इतना समझ में आ जाए आज की चर्चा में कि ये कार्यक्रम विवाह ना केवल व्यक्तिगत कार्यक्रम है और ना ही कोई पारिवारिक कार्यक्रम है ये एक सामाजिक कार्यक्रम है और समाज का मतलब माना मानव भीड़ होना समाज नहीं है जब माना मानव सिर्फ भीड़ है तो वो सिर्फ आहार निद्रा भय मिथुन के लिए इकट्ठे हुए हैं भय से इकट्ठे हैं प्रलोभन से इकट्ठे हैं ऐसे जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं वो समाज नहीं है समाज का मतलब जहाँ पर व्यवस्था हो ऐसे लोग जो व्यवस्था में जीते हैं उसका नाम है समाज तो अभी अभी तो लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा होने का जीने का प्रयोजन क्या है तो समाज में व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है तो इस एंगल से देखेंगे तो ये हमको समझ में आ सकता है कि विवाह आपकी मनमानी से होना या नहीं होना परिवार के मनमानी से होना या नहीं होना दोनों ही फेल हैं इसीलिए आप देखते हो कि सभी शादियाँ सभी शादियाँ फेल हैं है ना फेल का मतलब तृप्ति नहीं हुई क्योंकि समाज में व्यवस्था के एंगल से शादी हुआ ही नहीं तो जब तक मानव का अपने होने का प्रयोजन मनुष्य का होने का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आता तब तक हम बाकी सब चीजों को ठीक ठीक डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं तो करें या ना करें वाले चक्कर में लग के हम कर रहे हैं क्यों करें क्यों ना करें उसके उत्तर में हमको जाना चाहिए और आपके साथ जितने भी ये प्रश्न खड़े हो सकते हैं उसके उत्तर देने के लिए हम योग्य हैं हमारा ये संस्थान योग्य है यहाँ पर आप संपर्क करिए आइए और उसका अध्ययन करिए और यह अध्ययन केंद्र है यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है किसी भी चीज़ के कोई धंधा नहीं है तो माना जाता जिस प्रकार से समझदारी के अभाव में जूझ रही है परेशान है दुखी है हर घर में नरक बना हुआ है हर बच्चे पीड़ित हैं हर माता पिता है ना परेशान हैं पूरी सरकारें है परेशान हैं ये बात हमको दिखाई देती है और हमारे पास इसका उत्तर है तो इस इसी प्रेरणा से ये कार्यक्रम को आपके सामने किया लाया जाता है कि आप इसको बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझकर आसानी से इन सभी तरह की समस्याओं से दूर रह सकते हैं और खुशहाली की जिंदगी जी सकते हैं लेकिन इसके लिए समझना समझाने के कार्यक्रम में आपको थोड़ा अपने आप को लगाने की जरूरत है जितने भी बैचलर सभी सोच रहे हैं शादी के बारे में सभी को एक साथ जवाब मिल गया इससे हाँ देखिए प्रांजल भाई मैं आपको एक बात बताऊँ कि पीछे के बैचलर अभी के बैचलर में एक इम्प्रूवमेंट तो आया पीछे बैचलर में यह था कि शादी सबको करनी ही करनी है अभी लोग इस जगह तो पहुंच गए कि करनी क्यों है ये तो पहले तय करें तो अभी उनके पास उत्तर नहीं है तो नहीं करने वाली जगह में पहुंच गए है ना उसका कारण ये है कि वो देख रहे हैं पूरी पीढ़ियों को देख रहे हैं कि उसमें क्या उपलब्धि हुआ लेकिन उसका एक और कारण ये भी हो सकता है कि अपने में जो मनमानी करने के जो तरीके अभी हमने विज्ञान से या भौतिकवाद से खड़े कर लिए हैं उससे भी ये हो सकता है तो एक तरफ तो प्रश्न भी लोगों का आ रहे हैं दूसरी तरफ से मनमानी का भी दबाव बन रहा है ये दोनों दबाव के कारण अभी विवाह करने की मानसिकता लोगों में खत्म होती जा रही है और मैंने ये भी देखा कि जो लोग विवाह कर भी ले रहे हैं वो बच्चे पैदा करने की मानसिकता में नहीं है है ना तो अब, अब बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर वो तैयार नहीं है और उनको लगता है कि हम हमारे में योग्यता नहीं है ये सब और उसको क्यों परेशान किया जाए तो कुछ कुछ चीज़ें कुछ ध्यान आकर्षण कुछ लोगों में ये बड़ा तो जरूर है लेकिन उत्तर इनको मिला नहीं तो अगर इनको उत्तर ठीक ठीक मिल जाए तो ये आगे बढ़ सकते हैं इसमें पूरी संभावना है अब उत्तर इन तक पहुँचे कैसे तो ये तो मानते ही नहीं कि उत्तर हो भी सकता है कहीं क्योंकि जहाँ भी पूछे वहाँ तुक तो उत्तर मिला नहीं है तो फिर मनमानी कुल मिला के करो ऐसी जगह में पहुँच गए हमारे पास संयोग से उत्तर आ गया हमारे पास भी कौन सी लॉटरी लगी हुई एक व्यक्ति रहे नागरा जी आदरणीय नागराजी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा अमरगंड में रहे और रहने के बाद उन्होंने जो भी मानव से जुड़े हुए मुद्दों पर रिसर्च किया शोध किया और जितने मानव से जुड़े हुए मुद्दे थे वो सब एक बार उत्तरित हो गए मानव समझ में आ गया उनको तो उत्तर होने के बाद अब उसके कार्यक्रम चालू हो गए, तो अभी 25 वर्ष करीब हमने भी साथ दिन किया और हम अकेले नहीं कई सारे विद्वान मित्र हैं हमसे अधिक विद्वान वो सब लोग भी इसका अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने से मानव से जुड़े हुए सारे मुद्दे हल हो गए अब ये हल हो गए तो ये खाली हमारी थोड़ी प्रॉपर्टी है ये पूरी मानव जाति की प्रॉपर्टी है तो पुनः इसको नागराज खुद ही बोले ये सब मानव जाति के पुण्य से फलित हुआ है तो हम तो उस कड़ी में ही हैं इसीलिए इस इस बात को वापस लोगों तक तो पहुंचाना है उसके लिए तमाम तरह के प्रपंच अपन करते रहते हैं ये भी एक तरह का प्रपंच ही है तो हर वो संभव जो भी प्रपंच होगा करेंगे क्योंकि उत्तर पूरी मानव जाति का है और हमको दिख रहा है कि इस उत्तर के अभाव में मानव जाति किस प्रकार दूषित कल, कलुषित हो रही है ना रो गारे चीख लड़ रही झगड़े हो हर घर में हर जगह में हर मोहल्ले पे हर चौराहे पे हर अखबार में हर टीवी पे आप देखें सीरियल में देखें पिक्चर में देखें कहानी में देखें आदमी परेशान है और एक छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आई कि मनुष्य आखिर क्या है और मानव जिंदगी क्या है यदि ये ठीक ठीक समझ में आ जाए तो ये बातें सब ठीक हो सकती है और मानव क्या है को बताने के लिए जो कुछ भी उत्तर हमारे पास है वो बहुत बहुत ही अप्रमाणित उत्तर है कि मानव क्या है तो आत्मा है आत्मा से आगे क्या निकल गया था वो पता नहीं चला हमको सुखी कौन करेगा तो भगवान वो भगवान हमको मिले ही नहीं विज्ञान ने बताया कि मानव क्या है तो मानव एक हड्डी वड्डी है मांस मत है ना तो मांस मांस और हड्डी होने से मानव है तो क्या करें तो ये संवेदना है तो क्या करें तो सामान मानव को सुखी करेगा संवेदना में मानव सुखी होगा पैसा से सारी संवेदनाएं खरीदी जा सकती हैं संवेदना के लिए वस्तु शरीर में संवेदना रहती है तो ऐसे पैसे के लिए हम दौड़े एक तरफ भगवान के लिए दौड़े एक तरफ पैसे के लिए दौड़े भगवान मिले ही नहीं पैसा मिल गया लेकिन उससे हमको समाधान हुआ नहीं हमारे प्रश्न के उत्तर नहीं हो पाए तो हम पुनः परेशानी रहे ऐसे हालत में अभी सब जगह बैठे हैं तो ये अपना जरूरी है कि हम ये अपने पास उत्तर और चुपचाप लेके बैठे हैं ये तो ठीक नहीं लगता है ये तो अन्याय लगता है ज्ञानी यदि ठीक है कि नहीं बात तो जब यदि सबके लिए उत्तर और हमारी जेब में आ गया गलती से गलती से मतलब इतने इतने ग्रेस हम भी नहीं चले थे ना तो यदि आ जाता है तो फिर इसको लौटाना ही न्याय है कि भाई जिसका है उसको पास लौटाया जाए तो ये सारा माना जाति की धरोहर है तो उसको माना जाति को लौटाना पड़ेगा इसी का नाम न्याय है जिसको आप न्याय की दृष्टि बोलती हो कुल न्याय का मतलब इतने होता है जो चीज जिसकी उसको लौटाओ इसका नाम न्याय है अपन क्या कर रहे हैं न्याय वन टू वन करने जा रहे हैं ये बात सुनकर आप अपने पति के साथ बच्चों के साथ न्याय करना चाहते हो वन टू वन में कोई न्याय होता नहीं न्याय हमेशा वन टू हॉल में होता है उभय पक्षी है। तो अगर ये बात हमको समझ में आएगी तो इसीलिए कर रहे हैं और इसी कर, इसी क्रम में आप सभी लोग यहाँ जो अभी समय मौजूद हैं है ना वो आप सब इसीलिए अध्ययन करने आए हो चीज़ों को समझ रहे हो तो ये इसी का प्रताप भी बनता है